भारतीय व्याख्यान सर्वांग वेदांत श्रुति में एक प्रसिद्ध वाक्य है आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही जब आहार शुद्ध होता है तब सत्व भी शुद्ध हो जाता है और सत्व सत्वशुद्ध होने पर स्मृति अर्थात ईश्वर स्मरण अद्वैतवादियों के लिए अपनी पूर्णता की स्मृति ध्रुव अचल और स्थायी हो जाती है इस वाक्य को लेकर भाष्यकारों में घनघोर विवाद हुआ है पहली बात तो यह है कि इस सत्व शब्द का क्या अर्थ है हम लोग जानते हैं सांख्य के अनुसार और इस विषय को हमारे सभी दर्शन संप्रदायों ने स्वीकार किया है कि इस देह का निर्माण तीन प्रकार के उपादानों से हुआ है गुणों से नहीं साधारण मनुष्यों की यह है कि सत्व रज और तम तीनों गुण है परंतु वास्तव में वे गुण नहीं वे संसार के उपादान कारण स्वरूप हैं और आहार शुद्ध होने पर यह सत्व पदार्थ निर्मल हो जाता है शुद्ध सत्व को प्राप्त करना ही वेदांत का एकमात्र उपदेश है मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जीवात्मा स्वभावतः पूर्ण और शुद्ध स्वरूप है और वेदांत के मत में वह रज और तम दो पदार्थों से ढका हुआ है सत्व पदार्थ अत्यंत प्रकाश स्वभाव है और उसके भीतर से आत्मा की ज्योति जगमगाती हुई पूर्वक उसी प्रकार निकलती है जिस प्रकार शीशे के भीतर से आलोक अत यदि रज और तम पदार्थ दूर हो जाए और केवल सत्व रह जाए तो आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित हो जाएगी और वह अपने को पहले से अधिक व्यक्त कर सकेगी अतः यह सत्व प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है और श्रुति कहती है आहार शुद्ध होने पर सत्व शुद्ध होता है रामानुज ने आहार शब्द को भोज्य पदार्थ के अर्थ में ग्रहण किया है और उन्होंने इसे अपने दर्शन के अंगों में से एक मुख्य अंग माना है इतना ही नहीं इसका प्रभाव संपूर्ण भारत पर और भिन्न भिन्न संप्रदायों पर पड़ा है हमारे लिए इसका अर्थ समझ लेना अत्यावश्यक है क्योंकि रामानुज के मत में थे यह आहार शुद्धि हमारे जीवन का एक मुख्य अवलंब है आहार किन कारणों से दूषित होता है रामानुज का कथन है कि तीन प्रकार के दोषों से खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है प्रथम है जाति दोष अर्थात भोज्य पदार्थों की जाति में प्रकृतिगत दोष जैसे कि लहसुन प्याज और इसी प्रकार के अनान्य पदार्थों की गंध दूसरा है आश्रय दोष अर्थात जिस पदार्थ को कोई दूसरा छू लेता है अर्थात जो पदार्थ किसी दूसरे के हाथ से मिलता है वह छूने वाले के दोषों को दूषित से दूषित हो जाता है दुष्ट मनुष्य के हाथ का भोजन तुम्हें भी दुष्ट कर देगा मैंने स्वयं भारत के अनेक बड़े बड़े महात्माओं को उनके जीवन काल में दृढ़तापूर्वक इस नियम का पालन करते हुए देखा है और हाँ भोजन देने वाले के यहाँ तक कि यदि किसी ने कभी उस भोजन को छुआ हो तो उसके भी गुण दोषों के समझ लेने की उनमें यथेष्ट शक्ति थी और यह मैंने अपने जीवन में एक बार नहीं सैकड़ों बार प्रत्यक्ष अनुभव किया है तीसरा है निमित्त दोष भोज्य पदार्थों में बाल कीड़े या धूल पड़ जाने से निमित्त दोष होता है हमें इस समय इस शेषोक्त दोष से बचने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए भारत पर इसका अत्यधिक प्रभाव है यदि वह भोजन किया जाए जो इन तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त है तो अवश्य ही सत्व शुद्धि होगी अगर ऐसा ही है तो धर्म तो बाएं हाथ का खेल हो गया अगर पाक साफ भोजन ही से धर्म होता हो तो फिर हर एक मनुष्य धर्मात्मा बन सकता है जहाँ तक मेरा ख्याल है इस संसार में ऐसा कमज़ोर या असमर्थ कोई भी नहीं होगा जो अपने को इन बुराइयों से न बचा सके अस्तु शंकराचार्य कहते हैं आहार शब्द का अर्थ है इंद्रियों द्वारा मन में विचारों का आहरण समावेश होना या आना जब मन निर्मल होता है तब सत्व तो भी निर्मल हो जाता है किंतु इसके पहले नहीं तुम्हें जो रुचे वही भोजन कर सकते हो अगर केवल खाद्य पदार्थ ही सत्व को मल मुक्त करता है तो खिलाओ बंदर को जिंदगी भर दूध भात देखें तो वह एक बड़ा योगी होता है या नहीं अगर ऐसा ही होता तो गायें और हिरण परम योगी हो गए होते यह उक्ति प्रसिद्ध है नित नहाने से हरी मिले तो जल जंतु हो फलूल खा के हरी मिले तो बहादुर बा बा बंदराए तीरण भक्खन से हरी मिले तो बहुत मृगी जा परंतु इस समस्या का समाधान क्या है आवश्यक दोनों ही है इसमें संदेह नहीं कि आहार के संबंध में शंकराचार्य का सिद्धांत मुख्य है परंतु यह भी सत्य है कि शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होने में सहायता मिलती है दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है दोनों आवश्यक हैं परंतु त्रुटि यही है कि आजकल हम भारतवासी शंकराचार्य का उपदेश भूल गए हैं हम लोगों ने आहार का अर्थ शुद्ध भोजन मान लिया है यही कारण है कि जब लोग मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि धर्म अब रसोई में घुस गया है तब वे मुझ पर बिगड़ उठते हैं परंतु यदि मेरे साथ तुम मद्रास चलते तो मेरे वाक्यों को स्वीकार कर लेते बंगाली उनसे अच्छे हैं मद्रास में किसी उच्च वर्ण के मनुष्य के भोजन पर यदि किसी नीच जाति की दृष्टि पड़ गई तो वह भोजन फेंक दिया जाता है परंतु इतने पर भी मैंने नहीं देखा कि वहाँ के लोग उन्नत हो गए यदि केवल इस प्रकार या इस प्रकार का भोजन करने ही से ही और उसे इसकी उसकी दृष्टि से बचाते ही से लोग सिद्ध हो जाते तो तुम देखते कि सभी मद्रासी सिद्ध महात्मा हो गए होते परंतु वे वैसे नहीं हैं इस प्रकार यद्यपि दोनों मत एकत्र करके एक संपूर्ण सिद्धांत बनाना है किंतु घोड़े के आगे गाड़ी न जोतो आजकल भोजन और वर्णाश्रम धर्म के संबंध में बड़ा शोरगुल उठ रहा है और बंगाली तो इन्हें लेकर और भी गला फाड़ रहे हैं तुम में से हर एक से मेरा प्रश्न है कि तुम वर्णाश्रम के संबंध में क्या जानते हो इस समय इस देश में चातुर्वर्ण विभाग कहाँ है मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दो मैं तो वर्ण चतुष्टय नहीं देखता जिस प्रकार हमारे बंगालियों में कहावत है कि बिना सिर के सिर दर्द होता है उसी प्रकार यहाँ तुम वर्णाश्रम विभाग की चर्चा करना चाहते हो जहाँ अपचार जातियों का वास नहीं है मैं केवल ब्राह्मण और शुद्ध देखता हूँ यदि क्षत्रिय और वैश्य हैं तो वे हैं कहाँ और ये ब्राह्मणों क्यों तुम उन्हें हिंदू धर्म के नियमानुसार यज्ञोपवी धारण करने की आज्ञा नहीं देते है? क्यों तुम उन्हें वेद नहीं पढ़ाते जो हर एक हिंदू को पढ़ना चाहिए और यदि वैश्य और क्षत्रिय न रहे किंतु केवल ब्राह्मण और शुद्र ही रहे तो शास्त्रानुसार ब्राह्मणों को उस देश में कदापि नहीं रहना चाहिए जहाँ केवल शुद्र हो अतएव अपना बोरिया बांधना लेकर यहाँ से कूच कर जाओ क्या तुम जानते हो जो लोग मृक्ष का भोजन खाते हैं और म्लक्षों के राज्य में बसते हैं जैसे कि तुम गत हजार वर्षों से बस रहे हो उनके लिए शास्त्रों में क्या आज्ञा है क्या उसका प्रायश्चित तुम्हें मालूम है प्रायश्चित है तुषा अपने ही हाथों अपने देह जला देना तुम आचार्य के आसन पर बैठना चाहते हो परंतु कपटाचरण नहीं छोड़ते यदि तुम्हें अपने शास्त्रों पर विश्वास है तो अपने को इसी प्रकार जला दो जिस प्रकार उन एक ख्यात नामा ब्राह्मण ने जो महावीर सिकंदर के साथ युनान गए थे मृलक्ष का भोजन खा लेने के कारण तुषा नल में अपना शरीर जला दिया था यदि तुम ऐसा कर सके तो देखोगे सारी जाति तुम्हारा चरण चुमेगी स्वयं तो तुम अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते और दूसरों को उन पर विश्वास कराना चाहते हो अगर तुम समझते हो कि इस ज़माने में वैसा नहीं कर सकते तो अपनी दुर्बलता स्वीकार करके दूसरों की भी दुर्बलता क्षमा करो दूसरी जातियों को उन्नत करो उनकी सहायता करो उन्हें वेद पढ़ने दो संसार के अन्य किन्हीं भी आर्यों के समकक्ष उन्हें भी आर्य बनने दो और ए बंगाल के ब्राह्मणों तुम भी वैसे ही सदाशय आर्य बनो यह घृण्य वामाचार छोड़ो जो देश का नाश कर रहा है तुमने भारत के अनान्य भाग नहीं देखे जब मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में कितना वामाचार फैला हुआ है तब अपनी संस्कृति के समस्त अहंकार के साथ यह समाज मेरी नज़रों में अत्यंत गिरा हुआ स्थान मालूम होता है इन वामाचार संप्रदायों ने मधुमक्खियों की तरह हमारे बंगाल के समाज को छा लिया है वे ही जो दिन में गरजकर आचार के संबंध में प्रचार करते हैं रात को घोर पैशाचिक कृत्य करने से बाज नहीं आते और अति भयानक ग्रंथ उनके कर्म के समर्थक हैं घोर दुष्कर्म करने का आदेश उन्हें ये ग्रंथ देते हैं तुम बंगालियों को यह विदित है बंगालियों के शास्त्र वामाचार तंत्र है ये ग्रंथ ढेरों प्रकाशित होते हैं जिन्हें लेकर तुम अपनी संतानों के मन को विषाक्त करते हो